यथार्थ शरणागति का स्वरूप अवध तहाँ जहाँ राम निवासो तहा दिवस जहां भानु प्रकाशो जहाँ सूर्य है वहाँ दिन है जहाँ सूर्य नहीं है वहाँ रात्रि है दिन और रात्रि तो आप जानते ही हैं अभी सूर्य नहीं है सूर्य का प्रकाश नहीं है तो इस समय को हम रात्रि कहेंगे जहाँ इस समय सूर्य का उदय हो रहा होगा सूर्य का प्रकाश हो रहा होगा उसे दिन कहेंगे दिन और रात्रि का संबंध सूर्य से है माँ ने कहा जहाँ प्रभु निवास करते हैं वही अयोध्या है यदि वे कहते हैं कि माता पिता की सेवा करो तो स्पष्ट ही है तात ता पिता राम सब सबभा ही तुम्हारी माँ वैदेही है देह दृष्टि से देखोगे तो माँ मैं हूँ और विदेह दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारी माँ वैदेही है वे ही आदि शक्ति हैं अगर देह की दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारा पिता महाराज श्री हैं और अगर सात्विक दृष्टि से विचार करोगे तो तुम्हारे पिता श्रीराम है मानो धर्म का सूत्र यही है पर भक्ति में आकर वह व्याख्या बदल गई परिवर्तित हो गई अब शरीर के नाते माता पिता बंधु का संबंध सबको स्वीकार करना चाहिए पहले केंद्र था शरीर किंतु माँ ने कहा अब भी वही करना है लेकिन अब शरीर को केंद्र बनाकर निर्णय नहीं करना है अपितु तो उन्होंने सूत्र दिया पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते सब मानिय ही राम के नाते अगर पूजता है तो राम के नाते अगर प्रियता है तो राम के नाते है इसलिए लक्ष्मण यह सूत्र तुम स्वीकार कर लोगे तब तुम्हें लगेगा कि हमारे पूज्यजन हमारे प्रिय वही हैं जो साक्षात ईश्वर के निकट हैं ईश्वर से संबंधित हैं इसलिए माँ आदेश देती हैं कि लक्ष्मण निश्चित रूप से तुम अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करो अयोध्या में ही तुम सर्वदा निवास करो मानो यहीं पर वह धर्म का सूत्र भक्ति के शास्त्र में आकर नया अर्थ ग्रहण कर लेता है अब वह शरीर की सीमा में ही चिरा नहीं रह गया क्योंकि जब हम शरीर की सीमा में संबद्ध संबंध कर निर्णय करते हैं तब जो हमारे संबंधी हैं प्रिय हैं उनके लिए हम न जाने कितना कष्ट उठाते हैं और जिनका संबंध हमारे शरीर में नहीं होता है हमारे मन में उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं होता उनके सुख दुख को इतनी चिंता नहीं होती इसीलिए मानो लक्ष्मण जी को वही दीक्षा मिली थी और यही भक्ति शास्त्र की शिक्षा है यह उपदेश पाकर लक्ष्मण जी धन्य होते हैं प्रसन्न होते हैं और जब जाने लगते हैं तो इतने गदगद भाव से सोचते हैं कि प्रभु का उद्देश्य क्या था वह बड़े महत्व का सूत्र है क्या साधक जब किसी वस्तु का त्याग करता है तो उसमें एक समस्या है वह है सात्विक अभिमान सात्विक अभिमान का अभिमान अभिप्राय है कि जिन वस्तुओं के लिए संसार के लोग लालायित रहते हैं उनको मैंने छोड़ दिया मैंने त्याग किया तो माँ का उद्देश्य क्या है लक्ष्मण सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं संसार के दृष्टि से माता पिता अयोध्या और सारे संसार को छोड़कर जा रहे हैं कहीं यह अभिमान लेकर तो नहीं जा रहा है कि मैंने श्री राम के लिए इतना सब छोड़ दिया इसलिए माँ ने फिर सारे अर्थ बदल दिए इसीलिए धर्म का जो अर्थ आचार्य लेते हैं वह अलग है उसी धर्म का अर्थ जब भक्ति शास्त्र में लेते हैं तो वह अलग हो जाता है भक्त उसे एक नया रूप दे देता है तो सुमित्रा अम्बा ने सब कुछ परिवर्तित कर दिया उन्होंने कहा कि माता पिता श्री राम सीता हैं और अयोध्या जहाँ श्री राम रहते हैं माँ साफ, साफ कह दिया तुम कोई त्याग नहीं कर रहे हो माँ ने एक नई बात बताई त्याग तो राम तुम्हारे लिए कर रहे हैं सीता जी तुम्हारे लिए त्याग कर रही हैं क्यों तुम क्या त्याग कर रहे हो तुम कहूँ बन सब भाति सुपासु संग पित मातु राम से कोई बच्चा भ्रमण करने के लिए माता पिता की गोद में जा रहा हो और कहे कि मैंने त्याग कर दिया किसका त्याग कर दिया राम तुम्हारे लिए सारे संसार के सुख को छोड़कर जा रहे हैं माँ ने स्पष्ट कर दिया तुम्हारे ही भाग राम बन जाए तुम्हारे भाग्य से ही थ्री राम जी वन को जा रहे हैं